शांतिष शांति ही ओम हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में वेद के दिए गए उपदेशों पर बात कर रहे हैं उसमें भी हमारा जो विचार है वो वेदोक्त धर्म के विषय में है वैसे तो सारा वेद ही धर्म को बताने वाला है वेद द्वारा बताई गई हर बात धर्म में सम्मिलित है लेकिन धर्म से जब हम विशेष अर्थ लेते हैं तो वो चीज़ जिससे सुख की प्राप्ति की जाए ऐसा जो उपाय है वो धर्म है और उसके लिए जो जो सहायक चीज़ें हैं जो करने किए जाने वाले काम हैं वो सब धर्म में शामिल हो जाते हैं इसलिए धर्म विचार में बातचीत में व्यवहार में उपयोग में सब में शामिल हो जाता है हमको धार्मिक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये ऋग्वेद के दसवें मंडल के अंतिम सूक्त में कुछ विस्तार से बताया गया है और वेदोक्त धर्म के नाम पर इन मंत्रों की व्याख्या भी ऋषि दयानंद ने की है तो उन मंत्रों में जो धर्म बताया उसको हमने देखा पहले दूसरे मंत्र को अब हम तीसरे मंत्र को देख रहे हैं तो पहला शब्द था समानो मंत्र हमारा विचार जो है वो समान होना चाहिए और हमें जो भी काम है वो मंत्रणा से विचार से करने चाहिए वो विचार देने वाले को विचार में साथ बंटाने वाले को इसलिए मंत्री कहा गया है राजा को जो विचार देने वाले लोग हैं उनको मंत्री ऐसी संज्ञा है तो मंत्री जो है मंत्रणा के लिए काम आते हैं जो बैठकर मंत्रणा करते हैं विचार करते हैं इसलिए उनको मंत्री कहते हैं और जो विचार है उसे मंत्र कहते हैं ऋषि दयानंद सब ज्ञान विज्ञान को मंत्र कहते हैं उनका कहना है कि प्रकृति से परमेश्वर पर्यंत अर्थात एक सामान्य ज्ञान से जो विशेष ज्ञान है परमेश्वर का विज्ञान है उस तक जो भी अभिचार है वो सब मंत्र में सम्मिलित है वो सब मंत्र से प्रतिपादित है मंत्र से ज्ञात है तो इसलिए यहाँ कहा कि हमारा जो जानकारी है वो यदि एक जैसी है सबको बराबर की है तब तो हमारा निर्णय ठीक होता है जानकारी अलग है तो वो जानकारी यदि हम एक दूसरे से बांट लेते हैं जिसे मंत्रणा कहा गया है जिसे विचार कहा गया है तब भी हमारा निर्णय एक जैसा होता है लेकिन हमारे पास विचार नहीं हैं या विचारों को हम बांटते नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो निर्णय है वो एक नहीं हो सकता इसलिए वेद कहता है कि आप जब कुछ करें तो आप उसको परस्पर विचार करके करें एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करके निर्णय करें क्योंकि जो बात विचार करके की जाती है उसका परिणाम अच्छा आता है हमारे जीवन में यदि हम देखें तो हमारे साथ एक ही, ही गड़बड़ होती है जब हम बिना विचार के करते हैं तब हम संकट में फंस जाते हैं इसलिए विचार का बड़ा मूल्य है विचार का बड़ा महत्व है हमारे यहां इस प्रकार के बहुत सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिनके द्वारा विचार करके काम करने की प्रेरणा या उपदेश दिया गया है इसलिए कहा गया है कि भाई विचार करके करने का कितना सफल होता है कि हम विचार करके काम करते हैं तो हम गलतियों से अपराध से भूलों से बच जाते हैं और यदि हम बिना विचारे करते हैं तो हम दोष वाले हो जाते हैं एक अद्भुत बात है आयुर्वेद में रोग का कारण एक प्रज्ञापराध कहा गया है वैसे तो प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं और बुद्धि से होने वाला अपराध प्रज्ञापराध है तो बुद्धि से तो कोई प्रज्ञा अपराध करता नहीं लेकिन बुद्धि की असावधानी से बुद्धि में न आने से बुद्धिपूर्वक काम न करने से जो हानि होती है वो प्रज्ञा का अपराध है प्रज्ञा के कारण प्रज्ञा के उपयोग में न आने के कारण जो अपराध है उसको प्रज्ञापराध कहा है और वो प्रज्ञापराध हमारे रोगों का मूल है उससे हमारे दे दोष जो है शरीर के वो प्रकुपित हो जाते हैं रोग का कारण बन जाते हैं वो ये कहते हैं धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मा यत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यादोष प्रकोपणम कहते हैं धी धृति स्मृति अर्थात हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही हमको चीज समझ में नहीं आ रही या हमारे अंदर धैर्य ही नहीं है हम प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ जब हमको उपयोग में लानी चाहिए हम उससे पहले या उसके बाद में उपयोग कर रहे हैं और स्मृति हमें कब क्या करना चाहिए याद नहीं रहा हमको दवा लेनी याद नहीं रही हमको भोजन करना याद नहीं रहा हमको पानी समय पर पीना याद नहीं रहा जो जो जो भी हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उनका हम स्मरण न रख पाए तो उसके कारण होने वाली विकृति वो प्रज्ञापराध कोटि में आती है वो धी, धृति स्मृति विभ्रष्ट बुद्धि से स्मृति से धैर्य से जो मनुष्य च्युत हो जाता है गिर जाता है पतित हो जाता है और फिर वो जो कर्म करता है वो शुभ तो होता नहीं सोच कर किया नहीं तो जब उससे अशुभ कर्म हो जाते हैं तो वो जो अशुभ कर्म हैं, वो प्रज्ञापराध का कारण हैं, वो दोष को प्रकोपित करते हैं और शरीर के अंदर रोग को पैदा करते हैं। इसलिए विचार का बहुत मूल्य है अर्थात हम जो करें जो खाएं, जो पिए जो बोलें, वो सब विचार पूर्वक होना चाहिए तो ये विचारपूर्वक नहीं होने से मनुष्य रोगी हो जाता है गलत हो जाता है पतित हो जाता है पराजित हो जाता है हम यदि प्रतिदिन के जीवन में जब हम लड़ाई हो जाती है किसी पर गुस्सा आता है तो उसका और कोई कारण नहीं होता हम वो बिना विचारे करते हैं। यदि एक क्षण के लिए भी हम विचार कर लें, तो हमें क्रोध ही नहीं आएगा आप किसी पर क्रोध करना चाहते हैं, वो व्यक्ति समय पर नहीं आया समय पर नहीं आने से आपको असुविधा हुई असुविधा के कारण आपके मन में क्रोध आया आप उस क्रोध को व्यक्त करना जा रहे हैं बिना विचारे करेंगे तो उस पर क्रोध करेंगे ही लेकिन यदि विचार लेंगे तो आप उस व्यक्ति से पूछेंगे क्यों भैया देर कैसे हुई हो सकता है कि देर ही का कोई उचित कारण हो वो प्राकृतिक हो सकता है मनुष्यकृत हो सकता है व्यवस्थाजन्य हो सकता है हम उससे संतुष्ट हो सकते हैं यदि हमने सुन लिया पूछ लिया तो बहुत संभावना है कि हमें क्रोध करने का अवसर ही ना आए लेकिन यदि हम क्रोध कर लेते हैं फिर स्पष्टीकरण आता है तो तब हमारा ग्लानि ही हो सकती है हमारे मन में हमको दुख और अपमान का अनुभव हो सकता है इसलिए मनुष्य को जब भी कुछ करना हो कोई भी भाव कोई विचार व्यक्त करना हो तो उसे एक क्षण के लिए रुककर सोच लेना चाहिए कि यदि ये करना ठीक है कि गलत है यदि हम सब इस तरह से सोचने लग जाएं तो कभी भी कोई किसी को अपमानित नहीं कर सकता कोई किसी को दुख देने वाला वाक्य नहीं बोल सकता कभी कोई मनुष्य पराजित नहीं हो सकता तो वो सदा इस बात के लिए कहता है कि हमको विचार करके करनी चाहिए इसके साथ व्यवहार में भी विचार का बड़ा मूल्य है यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में व्यवसाय में एक नियम है कि सायंकाल जब व्यापार को आप समाप्त करना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं रोकना चाहते हैं तो नियम है कि उस समय पूरे व्यापार पर आप एक दृष्टि डालेंगे और उसको यथावत ला करके उसे बंद करेंगे अर्थात पूरा हिसाब करेंगे आपने किस किस से लिया है किस किस को दिया है क्या क्या लिया है क्या दिया है जो आपने किसी को ऋण में उधार में दिया है किसी ने आपको नगद में पैसे में दिए हैं कोई आपने उपहार में दिया है कि भेंट में दिया है यह का चित्र जब आपके सामने आ जाता है और सब चीजें यथावत आपको दृष्टिगत होने लगती हैं उसमें कहीं भी कम या कहीं भी अधिक नहीं होता है तब आप संतुष्ट हो जाते हैं आप निश्चिंत हो जाते हैं लेकिन यदि कहीं कमी लगती है कहीं कोई चीज मेल नहीं खाती लगती है कहीं बच जाता है या कहीं कम पड़ जाता है तब आपको वो हिसाब दोबारा करना पड़ता है तिबारा करना पड़ता है रोक करके फिर सोचना पड़ता है तो उसका लाभ क्या होता है जो त्रुटि है वो निकलती है अर्थात विचार करने का जो सबसे बड़ा लाभ होता है हमारे कार्य में सोच में हमारी जो परिस्थिति है उसमें यदि हम एक क्षण के लिए विचार कर लेते हैं कुछ क्षण विचार के लिए रख लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमको प्राप्त होता है कि हमारे अंदर जो गलती होने की त्रुटि होने की संभावना है वो शून्य हो जाती है विचार करके करने के बाद कोई काम गलत नहीं किया जाता गलत होता नहीं है तो वो विचार का फल है मैं एक बार बहुत वर्ष पहले सिंगापुर की यात्रा में गया तो वहाँ एक व्यापारी मिले उन्होंने अपने अनुभव सुनाते हुए एक बात कही कि शास्त्री जी मैंने अपने जीवन में जो किया यदि मैं पचास साल पीछे चालीस साल पीछे मुड़कर देखता हूं ये तो हो सकता है कि वो आज की परिस्थिति में गलत हो लेकिन जिस दिन वो काम किया था उस दिन उससे अच्छा नहीं किया जा सकता था अपनी बुद्धि अपने साधन परिस्थिति कुछ इस तरह की है इस तरह की थी कि उस दिन वही काम सबसे अच्छा था इसलिए उसका परिणाम यदि आज गलत भी हो जाए तो हमें उसका पश्चाताप नहीं होता क्योंकि जो सबसे अच्छा है वही किया है। और विचार की यही सबसे बड़ी योग्यता है वो सबसे अच्छे के लिए हमें तैयार कर देता है इसलिए इसे मंत्र कहते हैं। यदि हम मंत्रणापूर्वक करते हैं विचार अकेले हैं तो विचार पूर्वक करते हैं कईयों के साथ करते हैं तो परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो ये विचारों का आदान प्रदान हमारे धरातल को ऊपर ले आता है जो जानकारी मेरे पास नहीं थी वो आपने मुझे दी जो जानकारी आपके पास नहीं थी जो ज्ञान आपके पास नहीं था वो मैंने आपको दिया और दोनों का धरातल एक हो जाता है समान हो जाता है तब हमारा मंत्र एक हो जाता है समान हो जाता है और उस समय जो किया जाने वाला कार्य है वो अविरोधी होता है सफल होता है इसलिए हमारे जीवन में विचार का जो महत्व है वो इस मंत्र में समझाया गया है हम भविष्य में जो भी करना चाहते हैं उसको भी यदि विचार पूर्वक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प दिखाई देंगे क्योंकि जब मनुष्य विचार करता है तो बहुत सारी सामग्री को एकत्रित कर लेता है संभावनाओं को टटोल लेता है और वो सारी संभावनाएं जब उसके सामने रहती हैं तो उनसे होने वाले उनसे होने वाले लाभ और हानि पर जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो श्रेष्ठ का चुनाव कर सकता है उसको छांट करके उसे स्वीकार अस्वीकार करने में असुविधा नहीं होती कौन सी चीज़ उसे नहीं करनी है और कौन सी चीज उसे करनी है ये जानना उसके लिए बहुत सरल हो जाता है इसलिए वेद ये कहता है कि जब भी हमें कुछ करना हो चाहे अकेले करना हो चाहे सबको मिलकर करना यदि मिलकर करते हैं तो एक दूसरे से विचार करके करते हैं तो हमको करने में सफलता मिलती स्वामी सर्वानंद जी महाराज सभा के प्रधान वो एक दिन मुझे कहने लगे देखो जब कुछ काम करना हो तो अपने साथियों से सलाह कर लिया करो वो बोले यदि वो उस विषय के नहीं हैं तो उनसे सलाह करने से क्या होगा तो स्वामी जी महाराज कहने लगे सलाह करने से ये होगा कि कभी वो सभा में बैठेंगे तो वो आपका विरोध नहीं कर सकेंगे क्योंकि दो बातें होती हैं या तो मनुष्य जानता हुआ होता है तो उसे लगता है कि मेरी सलाह नहीं ली गई कभी या अपनी प्रतिष्ठा या अहंकार से जुड़ा हुआ होता है वो समझता है कि उससे परामर्श न करके उसका अनादर किया गया है इसलिए जब मंत्रणा करनी होती है तो मंत्रणा करने का लाभ जो हमें मिलता है तो उससे एक लाभ तो ये मिलता है कि जो चीज़ हमें उपलब्ध नहीं है प्राप्त नहीं है जानकारी में नहीं है उसकी हमें जानकारी मिल जाती है और यदि कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसका हमें समर्थन मिल जाता है तो मंत्रणा करने से हमारा जो कार्य है वो मजबूती के साथ दृढ़ता के साथ होता है इसलिए सामाजिक कार्यों में जो धर्म की सबसे बड़ी विशेषता या महत्ता है वेद कहता है वो मंत्रणा है वो मंत्र है अर्थात तो वो साधन जिससे सफलता प्राप्त की जाती है वो मंत्र है और जो मंत्र का आदान प्रदान है वो मंत्रणा है यही भाव समानो मंत्र है इस पद का है ओ शांति शांति शांति शामा शांति ओ शांति शां